महाभारत शांति पर्व नवनव्यधिकमोध्याय गी हंस गीता हंस रूपारी ब्रह्म का साध्यगणों को उपदेश युधिष्ठिर्वाच सत्यम दम क्षमा प्रज्ञा प्रशंस पितामह विद्वांसो मनुजा लोके कथमित तमत तव युधिषि ने पूछा पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य इंद्रिय संयम क्षमा और प्रज्ञा उत्तम बुद्धि की प्रशंसा करते हैं इस विषय में आपका कैसा मत है पुरातन साध्यान आम यवाद हम सचिठिर जी ने कहा जिधि ठिर इस विषय में साध्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ हंसो भू सौति वैपर्य तलोकास्थ साध्यागमथ एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्ण में हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे घूमते घामते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे उस समय साध्यो ने कहा हंस हम लोग साध देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता है यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है श्रुतोषि न पंडित तो धीरवादी साधु शब्दरते पतत्रीन किस श्रेष्ठतम दिवज तम कस्म मनस्ते रमते महात्मन महात्मन हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। पतत्रिन आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है पक्ष प्रवर आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है आपका मन किसमें वी पुरुष सर्वबंध विमुचतेन्द्रे शीघ्र पक्षराज खग श्रेष्ठ समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके उसी का हमें उपदेश कीजिए अमृता शाशनोमी तपोहतम सत्यम आत्मीर्गुप्त ग्रंथिन्दयच सर्वान्या प्रियवी हंस ने कहा अमृत भोजी देवताओं मैं तो सुनता हूं कि तप इंद्रिय संयम सत्य भाषण और मनोनिग्रह यदि कार्य ही सबसे उत्तम है हृदय की सारी गाठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करे अर्थात उनके लिए हर्ष एवं विषाद न करें नारुंतुदहन संसवादी न ही न परम्या यशा शाचा पर उद्विजे ताम वधे दृशतिम्पा पलो किसी के मर्म में आघात न पहुँचाए दूसरों से निष्ठुर वचन न बोले किसी नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश न ग्रहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुँह से न निकाले य का राहत निष्पति यहात शोचतिरात्रहा नाम सुती पतंति तान पंडितो नाम श्रृजेत परेशो वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ते हैं तब उनके द्वारा बींधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है क्योंकि वे दूसरों के मन पर आघात पहुंचाते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को किसी दूसरे मनुष्य पर वाग्वाण द्वारा प्रयोग वाग्वाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए परश्चेदेनम अतिवाद बाण विद्ये छम एह कार्य सन रोषमा प्रतिह्य स आदत्ते सुकृत वै पर दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए तो भी उसे शांत ही रहना चाहिए जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदले में प्रसन्न ही रहता है वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है छेपाया माणम अभिषंगम निगृहण आतु जलितमस्म अध आदत्ते सुकृतम वही पर ऐसा जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता प्रसन्न रहता और दूसरों के दोष नहीं देखता है वह पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है आक्रोश्य मनो नवताम किंचन क्षमा ताजमान नि श्रेष्ठम झे त्माहुरारत्यम तथईार्जवमान्यम मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में कुछ नहीं कहता हूँ कोई मार दे तो उसे सदा क्षमा ही करता हूँ क्योंकि श्रेष्ठ जन समाज सत्य सरलता और दया को ही उत्तम बताते हैं वेद से उपनिषद सत्यम सर्थ सत्योपनिषदनिष्मोक्षत सर्वासनम वेदाध्ययन का सार है सत्यभाषण, सत्यभाषण का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम विधि उदरोंगम एक वेगा दुतीर्ण जो वाणी का वेग मन और क्रोध का वेग तृष्णा का वेग तथा पेट और का वेग इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है उसी को मैं ब्रह्मवेता और मुनि मानता हूँ अक्रोध न क्रोध्यता वही विशिष्ट तथा ततुक्षुर्शिष्ट अमानसान मानसो वै विशिष्ट तथा ज्यान क्रोधी मनुष्यों से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है असहनशील से सहनशील पुरुष बड़ा है मनुष्य मनुष्येतर प्राणियों से मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानी से ज्ञानवान ही श्रेष्ठ है आकृष्य मानकृष्य मनुनम तेक्षत आक्रोष्टारम निर्दहती सुकृतम चाष्य विंदती जो दूसरे के द्वारा गाली दी जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता उस क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है यौनातुक्त प्राहरुक्षम प्रियम वाम योवा प्रतिहती धैर्यान पाप अंत नये क्षति तथ्यंतु तस्हत अंत नित्यम जो दूसरों के द्वारा अपने लिए कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो मारने वाले को मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा ललायत रहते हैं पापी त्रीय विमानकृष्ट एवं सिद्धि पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर उसके द्वारा अपमानित होकर मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा सदा भृत्यपाशही न मे विधि न वाप्य मान पर न च कि विषय नद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना अर्थात ससंग करता रहता हूँ मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का मैं कुछ पाने के लोभ से धर्म का उल्लंघन नहीं करता और न विषयों की प्राप्ति के लिए ही कहीं आता जाता हूँ ना हम सप्त प्रति सपा मि किंचन दमम दमम द्वार तम ब्रेम न मानसाक्षेषतरमचिन कोई मुझे साप दे दे तो भी मैं बदले में उसे साप नहीं देता इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ सुनो मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है निर्मुच्यमान पापेभ्यो इव चंद्रमा विरजाकाल कालमाकांक्षण धीरो धैर्य जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतकरण वाला धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है यह सर्वे भवती हर्चनीय उससे धनस्तंभ इवाभिजात यस्मचमसो प्रसन्ना वदंती सवई देवान गच्छते जो अपने मन को वश में रखने वाला विद्वान पुरुष ऊचे उठाने वाले खंभे की भांति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक मधुर वचन बोलते हैं वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है न तथा वक्त मिक्ष कल्याणान पुरुष गुणान यथैसा वक्त इच्छा नैगुण्यम अनुयुजका किसी से ईर्षा रखते वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं उस प्रकार उसके कल्याण में गुणों का बखान करना नहीं चाहते हैं यस्य यमसी गुप्ते सम्यक प्रणहित सदा वेदास्तप्च त्याग स इदम सर्वया जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे रहते हैं वह वेदाध्यन तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है आक्रोश न नभिमान नुधान बोधयेदुध तस्मा न वर्धय तयम न चात्मानं चात्मानस अतः समझदार मनुष्य को चाहिए कि वह कटुवचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करें, उसके सामने दूसरे को बढ़ावा न दें तथा उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा न कराएं। अमृत से वृप्य अवमान से पंडित सुखमझव मत यो मंतासनश्यति विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है यद क्रोधन ओजती यदाती यहाँ यद तपस्तप्यति युहोती व स्वतरते चर्व मोघ शमोति क्रोधन से क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है दान देता है तप करता है अथवा जो हवन करता है उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं क्रोध करने वाले कव किया हुआ सारा परिश्रम रख जाता है चतर गुप्ता मरोतमा उपस्तम चतुर्थी धर्म देवेश्वरों जिस पुरुष के उपस्थ उदर दोनों हाथ और वाणी ये चारों द्वार सुरक्षित होते हैं वही धर्मज्ञ हैृस धीतिम तितेक्षा मतम स्वाध्याय नृत्यन परल्योध्वगतिर्भवे जो सत्य इंद्रिय संयम सरलता दया धैर्य और क्षमा का अधिक सेवन करता है सदा स्वाध्याय में लगा रहता है दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत में निवास करता है वह ऊर्धति को प्राप्त होता है सर्वाचन अनुचरण वस्तव चतुस्तना पावन तम कि सत्याद्यम जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों को पान करता है उसी प्रकार मनुष्य को उपरयुक्त सभी सद्गुणों का सेवन करना चाहिए मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु कहीं किसी को नहीं समझा है आचक्षे हम मनुष्य देवे प्रति संचरण सत्यम स्वर्ग से सोपानम पारावार नौरीव मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं से कार्य करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग लोक में पहुंचने की सीढ़ी है याद सही संवसती याद शांतोप सेवति याद भवि तुम तादिग भवति पुरुषः पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है जैसे मनुष्यों का सेवन करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है यदि संतम सेवति यद्यसम तपस्वीन यदि वास्ते तेनमे वासो यथा रंगवसम प्रयाति तथा सतेषा वशं अभ्युपयति जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार यदि कोई सज्जन असज्जन तपस्वी अथवा चोर का सेवन करता है तो वह उन्हीं जैसा हो जाता है अर्थात उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है सदा साधु भी संवदे नुषंब विषय जान दृष्टु ने सम शिवायु उच्चावचम विषय सचम देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं इसीलिए मनुष्यों के क्षणभंगुर भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते जो विभिन्न विषयों के नस्वर स्वभाव को ठीक ठीक जानता है उसकी समानता न चंद्रमा कर सकती है न वायु अदुष्टम वर्तमान पुरुष देवा, देवा प्रियंत सता मार्ग स्थित नी हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है उस अवस्था में उसका साक्षात्कार करने वाला पुरुष क्षणार्गामी समझा जाता है उसकी स्थिति से ही देवता प्रसन्न होते हैं शिष्णो दर ये निरता सदेना ना पुरुषा से मिदिवा दूरा देवा समझ किन्तु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छुट जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचानकर दूर से ही त्याग देते हैं वै देवा ही न वै देवाहीन सत्स्या सर्वासीना दुष्कृत कर्मणावाम सत्यव्रता ये तुनराकृत रतास्ते सह संभंते सत्य गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते जो मनुष्य नियम पूर्वक सत्य बोलने वाले कृतज्ञ और धर्मपरायण हैं उन्हीं के साथ देवता स्नेह संबंध स्थापित करते हैं अव्याहृत व्याहृता थेय आहू सत्यम वेद व्याहृत तद्वित धर्म वधे व्याहृत तत्तीय व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है यह वाणी की प्रथम विशेषता है सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है धर्म संबंध बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है साध्यालोकन वकाशते के न त्यज मित्राणी केन स्वर्गम न गाध्यों ने पूछा हंस इस जगत को किसने आवृत कर रखा है किस कारण से उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता हंस हुआ च्ञाने लोकोर्ण प्रकाशते लोभा त्यज मित्राणी संगा स्वर्गम न गंस ने कहा देवताओं अज्ञान ने इस लोक को आवृत कर रखा है आपस में डां होने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता मनुष्य लोभ से मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति दोष के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता दे को बलवान दुर्बलोपी क सुधे शाम कल हम नानती साध्यो ने पूछा हंस ब्राह्मणों में कौन एकमात्र सुख का अनुभव करता है वह कौन ऐसा एक मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है वह कौन एक मनुष्य है जो दुर्बल होने पर भी बलवान है तथा तो इनमें कौन ऐसा है जो किसी के साथ कलह नहीं करता हंस हुआ चल प्राग एको रमते ब्राह्मणा नाम प्राग्ञो बहु फिर जो समास्ते प्राग्ञ एक को बलवान दुर्बलोपी प्राज्ञा कलहम हंस ने कहा देवताओं ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुख का अनुभव करता है ज्ञानी ही बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इनमें ज्ञानी ही किसी के साथ कलह नहीं करता है साध्याव साधो साम ने पूछा हंस ब्राह्मणों का देवत्व क्या है उनमें साधुता क्या बताई जाती है उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता क्या मानी गई है हंस हुआ स्वाध्यायाम देवत्व मृतम साधुत्व मुच्यत अथा असाधुत्व परिवादो मृत्युमानुष्य मुच्यत हंसने का साधुगण वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधिता बताई जाती है दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता बताई गई है विष्णुवाच्वा परमो देवो देव भगवान नित्य अव्यय साध्य दैवगण ही साधम दिव मेंस विष्णुजी कहते हैं स्थिर ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्म साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्गलोक की ओर चल दिए त्यम आयुष्यम पुण्यम स्वर्गा च ध्रुव दर्शित देव परमेणव्यये न सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाधिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ यह पुण्यमय तत्वज्ञान यश और आयु की वृद्धि करने वाला है तथा यह स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन है संवाद इतम श्रेष्ठ साध्या परिक्षेत्र वै कर्मण सद्भाव सत्य युधिथिर इस प्रकार साध्यों के साथ जो हंस का संवाद हुआ था उसका मैंने तुमसे वर्णन किया यह शरीर ही कर्मों की योनि है और सद्भाव को ही सत्य कहते हैं इत महाभारते शांति पर भड़ी मोक्ष धर्म पर मंस गीता समाप्त नवनवत्यधिक द्विशतमो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हंस गीता की समाप्ति विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ